ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के अष्टम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं तो इस अष्टम अधिकरण में यह विचार हो रहा है उपासनाओं का अनुष्ठान उपासक कब तक करेगा जिन उपासनाओं का दृष्ट फल है उन उपासनाओं के अनुष्ठान का काल तो निश्चित है दृष्ट फल की उपलब्धि होने तक लेकिन जो अदृष्ट फलक उपासनाएं हैं, उनका अनुष्ठान काल कितना होगा ये निश्चित नहीं है कहीं विधान नहीं हुआ अदृष्ट फलक उपासनाओं का अनुष्ठान इतने समय से इतने समय तक कर ले मृत्यु तक कर ले ऐसा कोई वचन बताने वाला नहीं है श्लेषण से हो रहा है कि अभ्युदय फलक उपासताएं कुछ समय तक करके उपासक उन्हें छोड़ दे या मृत्यु पर्यंत करता ही रहे पूर्व पक्षियों ने कहा कुछ समय तक विजातीय प्रत्ययों के द्वारा व्यवधान रहित तो, उपास चित्तवृत्तियों का प्रवाह रूप उपासनाओं का अनुष्ठान करके फिर उनका समापन करेगा पूर्णा करेगा छोड़ देगा और उनका फल उतने मात्र से ही उसे प्राप्त होगा जैसे कर्म का फल प्राप्त होता है कुछ समय करने के बाद कर्म समाप्त हो जाता है पूरा कर लेता है लेकिन फल मिल जाता है कर्मों का जैसे ऐसे ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान वेदव्यास जी ने सूत्र से सिद्धांत बताया है आप्रायणात आप तो। इससे बताया जा रहा है प्रायण यानी मृत्यु अंग ये उपसर्ग है अभी विधि अर्थ में का अर्थ मृत्यु पर्यंत उपासक अभ्युदय फलक उपासनाओं का अनुष्ठान करता ही रहे कहा ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि उपासना का फल तथा कर्मों का फल मिलता है अंतिम प्रत्यय के अनुसार फल तथा अनुष्टे साधन इनमें साक्षात साध्य साधन भाव नहीं है बीच में अंत्य प्रत्यय ये एक माध्यम बन जाता है और वो अंत्य प्रत्यय उपासक जिस फल को प्राप्त करने के लिए उपासना कर रहा है उस फल विषयक बन जा तब तो उचित है नहीं तो फल नहीं मिलेगा और वह अंत्य प्रत्यय वशात ही अदृष्ट फल की प्राप्ति होती है जिस कारण से उस कारण से व्यास कहते हैं अंतिम प्रत्यय की सिद्धि के लिए उपासक को चाहिए अदृष्ट फलक उपासनाओं का अनुष्ठान करें वहां तक मृत्यु तक और इसलिए कर्मों का भी फल कर्म देते हैं तो अंतिम प्रत्यय की अपेक्षा से ही देते हैं इसलिए कर्मी को भी अपने द्वारा अनुष्ठित कर्मों का फल पाने के लिए आवश्यकता होती है अंतिम प्रत्यय की अंतिम प्रत्यय शरीर छोड़ते समय जैसा निश्चय होता है ऐसा ही कर्मी को और उपासक को फल होता है और इसलिए तथापि ही दृष्टम यह सूत्र का उत्तरार्ध ये बता रहा है कि कर्मों को भी अपना फल कर्ता को प्रदान करने के लिए अंतिम प्रत्यय की अपेक्षा शास्त्र के द्वारा बताई गई है जिस कारण से इसलिए यानी वो अंतिम प्रत्यय सिद्ध हो जाए इसके लिए कर्म उपासक को उपासना अंतिम प्रत्यय पर्यंत करनी ही है ये तो तत्रापि ही दृष्टम इससे बताया गया इस सूत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं भाष्य को देखना है हम लोगों को तो एवं प्राप्ते ब्रूम इत्यादि भाष्य में सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं प्रायात एवं तो कहते हैं कि मृत्यु पर्यंत ही प्रत्यय आवर्त यानी उपासना का अनुष्ठान करना है प्रत्यय है उपासना उपास्या चित्तवृत्ति उसका आवर्तन है विरोधी वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित तो उपास चित्तवृत्तियों का निरंतर प्रवाह प्रवाहकरण ये करते ही रहना है कब तक तो मृत्यु पर्यंत तो आ अप्रायणा प्रा, आवर्तित प्रत्यय इसमें हेतु बताते हैं अंत्य प्रत्यवशात अदृष्ट फल प्राप्त जो अदृष्ट फल की प्राप्ति होती है उसमें महती भूमिका होती है अंतिम प्रत्यय की तो अंतिम प्रत्यय के अनुसार अदृष्ट फल की प्राप्ति होने से अदृष्ट फल का प्रापक अंतिम प्रत्यय सिद्ध करने के लिए उपासक को अदृष्ट फलक उपासनाओं का अनुष्ठान मृत्यु पर्यंत करना है सूत्रस्थ तत्रापि ही दृष्ट ये जो अंश है इसकी व्याख्या करते हैं भाष्कर भगवान कि कर्माणि अपि ही जन्मांतर उपभोग्यम फल आरभ मना तद अनुरूपम भावना विज्ञान प्रायण काले आक्षिपंति तो कर्मों को भी ही, ही अने जिस कारण से जन्मांतर में जिन आ, कर्मों का फलोपभोग होना है जन्मांतर भावी फल प्राप्त करने के लिए उस फल का आरंभ करने वाले जो कर्म हैं उन्हें तद अनुरूपम भावना विज्ञानम प्रायण काले आक्षिपंती अपेक्षा होती है उन कर्मों को उस जन्मांतर उपभोग्य फलानुरूप अंत्य प्रत्यय भावी जन्म में जिन जिन फलों का अनुभव करना है सुख दुखों का उन सुख दुखों का भोग यानी अनुभव ठीक ठीक जिस कार्यक्रम संघात विशेष में हो सके ऐसे कार्यक्रम संघात का यहीं पर मैं के रूप में ग्रहण मय के रूप में भान यही अंत्य प्रत्यय है उस अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा होती है उसको पहले पकड़ता है त्रिनजलुका दृष्टांत से श्रुति बताती है फिर अहंता का भूत जो ये शरीर है इसे इसमें से अहंता का व्यावर्तन करता है इसलिए वो जो भावी शरीर को सूक्ष्म रूप से ईश्वर के द्वारा प्रदर्शित उस भावी शरीर को अपनी अहंता का आलंबन बनाना हैं, ये अंत्य प्रत्यय है वो मैं हूं इस प्रत्यय ये अंत्य प्रत्यय जिसका होता है जिस प्रकार का उसी प्रकार के कर्म फलारंभ बन पाते हैं इसलिए अपना आदृष्ट फल प्रदान करने के लिए कर्मों को भी अपेक्षा करनी होती है अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा है बिना अंत्य प्रत्यय के कर्म भी अपना अदृष्ट रूप फल नहीं दे सकते ये यहाँ पर कहा कि कर्माणी अपि ही जन्मांतर उपभोग्यम फलम आरभ माननी जन्मांतर में जिस फल का अनुभव करना है उस फल का आरंभ करने वाले कर्म तद अनुरूपम यानि उस फल के अनुरूप फला, फलानुकुल जन्मांतर उपभोग्य फलानुकूल भावना विज्ञान कहते हैं अंत्य प्रत्यय को प्रायण काले आक्षेपंती प्रा, मृत्यु के समय अपेक्षा करते हैं फल देने के लिए अंत्य प्रत्यय की प्रत्ते ऐसा हो जाता है उपासक तो केवल कर्मों की रेल देख करके वो चला जाता है प्राण के अधीन हो जाता है मन उसका इसलिए हाँ बाह्य व्यवस्थित भूत सूक्ष्म में गला भूत सूक्ष्म से पर, फिर वो भूत सूक्ष्म अधीन हो जाता है ईश्वर के हाँ वो तो मन है तब तक ही कर पाएगा हाँ ज़िए ज़िए हाँ के हाँ, लड़ना है उस हाँ ताकत, नहीं है। ताकत तो ऐसा हो जाता है उपासक में तो रहती ही है ताकत भले बाह्य ताकत की जरूरत नहीं होती है बाह्य रूप से शरीर कितना भी दुर्बल हो लेकिन आत्मबल मनोबल बाहरी जो सदाचार संपन्न होता है और उपासना का बल जिसके पास होता है उसका शरीर कितना भी दुर्बल हो लेकिन मनोबल ज्यादा होता है उसमें और ईश्वर के साथ समाध स्थापित करने के लिए मनोबल की अपेक्षा होती है तो उस मनोबल के आधार पर करता है और पापी को भी फल मिलना होता है तो वो भी वैसा ही ये करता है तृतीय मार्ग प्राप्त हो जाता है उसका मन वैसा ही हो जाता है तो अंत्य प्रत्यय तो होगा एक बार ये सारा विलय होते होते कर्म की फिल्म वगैरह बना करके जब तक वो भावी शरीर का प्रारब्ध निर्धारित नहीं करता तब तक ये मृत्यु तक का अर्थ है भावी शरीर का जो प्रारब्ध यहीं पर निर्धारित होना है वो कर्म की रील देख करके और वासनाओं की रील देख करके तो उसमें से जय वो भावी शरीर का ठीक ठीक प्रारब्ध निर्धारित करने के लिए उपासक को जो कर्म मुक्ति के साधन भूता उपासनादि कर रहा है तो उसको किसी कर्म का तो फल चाहिए ही नहीं केवल ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के पास से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके उनके साथ मुक्त होना है तब तक ब्रह्मलोक में रहना है इसके लिए वहां का प्रारब्ध ठीक ठीक बन सके बीच में कोई दूसरा स्वर्गाधि लोक की प्राप्ति मात्र न कराने वाला यह हो इसके लिए जरूरी है कि मृत्यु के समय भी उसे सावधान रहना और वो जब बाह्य इंद्रियों का उपसंहार होगा और मन देखेगा उसके द्वारा अनुष्ठित बाह्य कर्म तथा मानस कर्म तो उसमें वो जो कर्म मुक्ति की साधनभूत उपासना है वही याद रहें अंतिम प्रत्यय उसके फलानुकूल ही बने इसके लिए उसको याद रखना होगा वो उपासना ही वैसे ही तो उसके लिए वहाँ तक कहते हैं उपासना चली जाएगी उसकी वो प्रवाह वैसा ही चलाता रहेगा तो अंतिम प्रत्यय भी उसे उस जीवन भर जो प्रवाह किया है उपासना की है वैसा ही जिससे होगा उपासना को याद रखने से प्रारब्ध उपासना का फल उपासनात्मक ही प्रारब्ध बनेगा उसका याद उपासना ही रहेगी और कुछ दूसरा रहेगा नहीं उपास्य का स्वरूप ही याद रहेगा और फिर मन प्राण में वो सब क्रम हो करके ईश्वर के अधीन होगा तो ईश्वर उसके भूत सूक्ष्म में वो क्रम मुक्ति ब्रह्मलोक में जिस शरीर से उसे होनी है उस शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति डालेंगे और फिर एक बार वो इसी शरीर में प्रकट होगा और उसे और कुछ न दिख करके इस जन्म का और कुछ नहीं दिखेगा भावी वो शरीर दिखेगा उसे मय के रूप में पकड़ेगा यह अंतिम प्रत्यय हुआ इस अंतिम प्रत्यय में भूमि का निर्वहन करता है वो जब प्रारब्ध निश्चित होना है मन जब सव्यापार है बाहिन्द्रियों का उप्रम हुआ वो कर्म जैसे याद रखे ऐसे अंतिम प्रत्यय होगा ना ईश्वर तो वैसे ही शक्ति डालेंगे देखेंगे किसको याद रखा है वो तो कर्मानुसार नहीं तो राग द्वेशवान हो जाएगा ना तो उसके अनुसार वो ये कर्तार वो उस समय निर्धारण करना स्वयं का काम है मरने वाले का वो निर्धारण करने के लिए कहते हैं कि वहां तक अपनी उपासना का निरंतर लेता जाएगा प्रवाहकरण तो उपासना ही याद रहेगी ये पुरुषार्थ है वहां तक वो ये करने में और उसी पुरुषार्थ के अनुसार ईश्वर वो तो संकल्प करेंगे तो कर्मानी अपी ही जन्मांतर उपभोग्यम फल आरभ माननी तद अनुरूप भावना विज्ञानम प्रायण काले क्षिपंति भावना विज्ञान है व अंत्य प्रतय इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार उपास्ती कर्मण अंत काले प्राप्त द्वारा फल फलहेतु मानम आह सविज्ञानी उपासनाय तथा कर्म अंतिम समय में प्राप्तव्य फल फलस्फूर्ति का अंत्य प्रत्यय प्राप्तव्य फल प्रातव्यफलस्फूर्ति कहो भावना विज्ञान कहो प्रत्योतन कहो ये इवाचक शब्द तो वो जो अंत्य प्रत्यय है उसके द्वारा ही उपासना में फल हेतुत्व तो, और कर्म में फल हेतुत्व तो सिद्ध होता है कर्म तथा उपासनाएं फल के हेतु बन जाते हैं भावी जन्म के अंत्य प्रत्यय द्वारा ही इसका ज्ञापक बृहदारण्यक वचन बताया जा रहा है सविज्ञानुभूति इत्यादि से कि सविज्ञानोवती स विज्ञानम एव अन्व क्रामती तो स विज्ञानो भवती इसमें विज्ञान शब्द का अर्थ है वही अंत्य प्रत्यय विज्ञान यानी अंत्य प्रत्यय और स विज्ञान का अर्थ है उस अंत्य प्रत्यय से युक्त हुआ श्रुति में है न सविज्ञानोति यह जीव सविज्ञान होता है यानी अंत्य प्रत्यय युक्त होता है तब ओ सविज्ञानम एव अन्वक्रामती भावी शरीर प्राप्त करने के लिए जाता अनुक्रमण करता है इसमें सविज्ञान शब्द का विग्रह कर रहे हैं टीकाकार भावनामयम विज्ञानम फलस्पुरम तेन सहित स विज्ञान तो इसलिए विज्ञान शब्द का अर्थ हुआ भावनामय विज्ञान या ने भावना का विकार भावना है उपासना तो उपासना का फलरूप जो अंतिम प्रत्यय उसी का दूसरा नाम है फलस्फुरण भावी जन्म का स्पुरन और तेन सहित उस अंत्य प्रत्यय से युक्त फल स्फुर से युक्त उसे स विज्ञान कहा जाएगा तो विज्ञान स्पुरित तो फलम विज्ञानम इत्यर्थ स विज्ञान में विज्ञान शब्द का अर्थ है विज्ञान के द्वारा यानी उपासना के द्वारा स्पूरित हुआ जो फल है भावी जन्म भावी शरीर और उससे युक्त हुआ यानी उसमें अहंता को स्थापित किया तो भावी शरीर तो विज्ञान स्पुरत फलम विज्ञानम और युक्त सविज्ञान ऐसा होगा तो सविज्ञानो भवती यह श्रुति अंत्य प्रत्यय द्वारा ही कर्म तथा तो उपासना भावी अदृष्ट फल के संपादक बनते हैं इस अर्थ का ज्ञापक वचन है प्रमाण है और भी एक वचन बताया जा रहा है कि यित प्राणम आयाति तो ये यित्तम य स चित्त ऐसा बहुत समास है चित्त शब्द का अर्थ है संकल्प तो जिस फल विषयक संकल्प मरने वाले में से जिस मरने वाले का जिस फल विषयक संकल्प होता है वह अपने अपने द्वारा संकल्पित तो, जो फल है उसी फल को पाने के लिए आगे की यात्रा करता है तो ये कहते हैं कि यद चित्त तेन एष प्राणम आयाती तो तेन यानी ओ जो संकल्प से युक्त संकल्प संकल्पित तो फल से युक्त हुआ यह जीवात्मा प्राणम याति प्राण के पास आता है जीवात्मा जीवात्मा की उपाधि मन प्राण के अधीन हो जाती है मन प्राणी जो कहा गया आगे कहते हैं अच्छा यह चित्त की व्याख्या टीका में देखिए कि ये लोके चित्तम संकल्पो अस्य इति तो जिस फल विषय का संकल्प जिसका है साधक जिस उपासक का जिस फल विषयक संकल्प है उसे कहा जाएगा यने फल विषयक संकल्पवान तेना संकल्पित न लोके न संकल्पित फल के साथ श्रुति में जो तेना शब्द है ना उसका अर्थ कर दिया उस संकल्पित फल के साथ सह अर्थ में तृतीय है फल अनतरम अनंतरम प्रा प्राणे लिए थे जब फल का स्पुरण हो जाता है यानी प्रारब्ध का निर्धारण हो जाता है यही फल फलस्फुर है प्रारब्ध का निर्धारण हो जाना तो प्रारब्ध का भावी प्रारब्ध का निर्धारण होने के बाद मन प्राण में विलीन होता है का मतलब मन का व्यापार प्राणाधीन हो जाता है फल लोक का है फल योक यानी जिस फल विषय को जिसका जो संकल्प है उस व्यक्ति को कहा जाएगा चित्ता। का मतलब भावी प्रारब्ध विषयक संकल्प उसका हुआ संकल्प है निश्चय निर्धारण कर लिया उसने तो भावी जीवन के प्रारब्ध विषय विषयक निश्चयवान यित्तः शब्द का अर्थ निकलेगा ये हुआ तो फिर उसका मन अब व्यापार नहीं करेगा इस शरीर में उपराण के अधीन होगा आगे हैं दूसरा श्रुति वाक्य कि प्राण तेजसा युक्तः स आत्मना यथा संकल्पित लोकम नयति तो ये कहते हैं कि तेजसा युक्तः तेज से युक्त जो प्राण इसमें तेज शब्द का अर्थ है उदान वायु तो तेजसा युक्तः प्राण यानी उदान वायु से युक्त प्राण और आत्मा शब्द का अर्थ है जीव इसलिए कहते हैं आत्मा जीव तो सह आत्मनयने जीवेन सह जीवेन सह उदान वायु से युक्त हुआ प्राण यथा संकल्पित लोकम नयती वह जिस फल का संकल्प किया है वह ले जाता है वो फल जिस लोक में भोगा जा सकता है वह ले जाता है ये श्रुतियां ये बताती हैं कि उपासना तथा कर्म को अपना फल अनुष्ठाता को देने के लिए अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा होती है अंत्य प्रत्यय सापेक्ष उपासना तथा कर्म ही अदृष्ट फल के संपादक होते हैं इस अर्थ का ज्ञापक यह श्रुति वचन है यह यहाँ पर बताया गया आगे कहते हैं भाष्य में तृणजलुकादि निदर्शनाच च शब्द हैं जो श्रुतियां बताई उनका समुच्चयक इन श्रुति से तो ये निश्चित हुआ ही कि उपासना तथा कर्म अपने अदृष्ट फल के संपादन के लिए अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा करते हैं ये पूर्व में बताए गए श्रुति वचनों से तो निश्चित हुआ ही श्रुति में बताए गए तीर्ण का दृष्टांत से भी ये निश्चित होता है कर्म अपना भल प्रदान करने के लिए अंत्य उपासना की अपेक्षा करते हैं इसका रूपेण अन्वय पूर्व के साथ करना कि प्रायण काले भावना विज्ञानम आक्षिपंती कर्माणि और अपि शब्द से उपासनाओं को लेना कर्माणि अपि में अपि है ना कर्म और अपी शब्द बता रहा है उपासना है भी अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा करके ही अपने अदृष्ट फल के संपादक बनते हैं ये तृण जलोका निदर्शनाच का अर्थ करते हैं टीकाकार कि जलोक दृष्टांत श्रुतेश्च भावी फलस्फूर्ति रसती इत्यर्थ अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा होती है ये अर्थ निश्चित होता है जलोक दृष्टांत श्रुतेश्च भावी फलस्फूर्तिरस्ती इत आगे है अस्तु इत्यादि से अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार भाष्य में जो वाक्य आ रहा है प्रत्ययस्तु ए ते इत्यादि वाक्य आ रहा है ना इसका अवतरण लिखता है टीकाकार अस्तु अस्तुद अंत्यफल विज्ञान कर्मणव अदृष्टद्वार उपास्ती ततः कुत आम आवृत्ति प्रत्यास्तुति तो कहते हैं कि जैसे कर्म अदृष्टद्वार अंत्य प्रत्यय के हेतु बन रहे हैं कर्म में कर्म भी अंत्य प्रत्यय सापेक्ष अपना अदृष्ट फल दे रहे हैं लेकिन वो अंत्य प्रत्यय बनने तक यानी भावी जन्म का प्रारब्ध निश्चित होने तक कर्म का अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं होती एक बार कर्मानु आरंभ किया तो वो मृत्यु पर्यन्त वही कर्म करते रहना ऐसा तो नहीं होता कर्म को बीच में ही समाप्त कर देते हैं छोड़ देते हैं और बाद में अदृष्ट द्वारा वह कर्म जैसे अंत्य प्रत्यय का हेतु बन जाता है और अंत्य प्रत्यय करा करके फल देता है ऐसे उपासनाएं भी कर्म के तरह कुछ समय तक अदृष्ट फलक उपासनाओं का अनुष्ठान करके उपासक छोड़ देगा और फिर मृत्यु के समय अदृष्ट द्वारा अंत्य प्रत्यय उपासनाओं का फल में माध्यम बना हुआ अंत्य प्रत्यय बन जाएगा और उस अंत्य प्रत्यय को माध्यम बना करके उपासनाएं कर्म के तरह दे देगी अपना फल ऐसा मान लो तो उस अंत्य प्रत्यय की सिद्धि के लिए मृत्यु पर्यंत उपासना का अनुष्ठान करो ये कहाँ सिद्ध हो रहा है प्रत्यय आवृत्ति मृत्यु पर्यंत होगी ये तो सिद्ध नहीं हो पाता कर्म दृष्टान्त से बीच में भी छोड़ सकते हैं ऐसी यदि शंका करते हैं पूर्व पक्षी तो ये शंका करके उनके द्वारा शंका का जो शंका की जाती है उसका उत्तर दिया जा रहा है ततः कुतः आमरणम आवृत्ति यानी उपासति नाम आमरणम आवृत्ति कुतः कुतः शब्द आक्षेपार्थम में यानी कैसे सिद्ध होगा मृत्यु पर्यंत उपासना का अनुष्ठान का अर्थ सिद्ध नहीं होता बीच में भी छोड़ सकते हैं पूर्व पक्ष आएगा हाँ आक्षेप है पूर्व पक्ष ऐसा कह रहे हैं इस आक्षेप का निराकरण कर रहे हैं भाष्यकर भगवान तो प्रत्ययस्तु येते स्वरूप अनुवृत्ति मुक्त किम अन्य प्रायण काल भावी भावना विज्ञानम अपेक्षेर तो यहां पर भी जो किम शब्द का प्रयोग है वो आक्षेपार्थम है मतलब तो अदृष्ट पर आक्षेप किया जा रहा है तो कहते हैं येते ते प्रत्यय प्रत्यय उपासना अर्थ में तो प्रत्याने है तो येते प्रत्यय ने ये उपासनाए जो अदृष्ट फलक उपासनाएं हैं वे स्वरूप अनुवृत्ति मुक्त यानी उन उपास्या चित्तवृत्तियों का अनुवर्तन छोड़ करके मुक्त का अर्थ है छोड़ करके अन्य प्रायण काल भावी भावना विज्ञानम किम अपेक्षित तो अपने स्वरूप की अनुवृत्ति को छोड़ करके दूसरा मृत्यु के समय होने वाला भावना विज्ञान अंत्य प्रत्यय किस अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा करेंगे अर्थ हैं दूसरा अंत्य प्रत्यय नहीं होगा क्योंकि प्रत्यय जो है उपासना स्वयं भी प्रत्यय रूपा है और अहंग्रह उपासनाओं में उपासक उपास्य का सायुज प्राप्त करना चाह रहा है तो वो क्या करता है उपास्य के स्वरूप का ही मैं के रूप में चिंतन करता है अपनी अहंता को स्वाभाविक रूप से जिस वृष्टि कार्यक्रम संघात में वह स्थित है वहाँ से निकालता है और उपास्य का स्वरूप जो शास्त्र ने बताया है वैश्वानराधि का उसे अपनी अहंता का आलम्बन बनाने का अभ्यास करता है और वैश्वानराधि उपास्या ही हमारी अहम वृत्ति बनी रहे उसी का प्रवाह चलता रहे बीच में किसी अन्य उपास्या उपास्य स्वरूप से अतिरिक्त वस्तु को आलंबन न बना ले हमारी अहंता यही तो अभ्यास है और अंत्य प्रत्ये भी तो होता है भावी जो ईश्वर के द्वारा संकल्पित शरीर है उसको मय के रूप में पकड़ना यही हृदयाग्र प्रद्योतन है तो ये जो जीवन भर उपासना कर रहा है उस उपासना में जिस अहम प्रत्यय का आवर्तन कर रहा है उस अहम प्रत्यय को छोड़ करके मृत्यु के समय कोई दूसरा एक अलग अहम प्रत्यय होगा ऐसा नहीं है क्योंकि यह भी प्रत्यय है वो भी प्रत्यय है तो प्रत्यय जैसे प्रकाश को प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं होती ऐसे प्रत्यय को भी प्रत्यांतर की अपेक्षा अपना फल देने के लिए नहीं होगी कर्म तो प्रत्यय स्वरूप न होने से वो बाह्य शरीर और इंद्रिय निर्वर्तित व्यापार रूप है कर्म इसलिए वह तो अदृष्ट द्वारक अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा कर सकता है लेकिन मानस जो प्रत्यय है उपासना और उपासक इस शरीर के छूटने के बाद उपास्य के स्वरूप को ही प्राप्त करना चाह रहा तो उसको तो निश्चित है कि शास्त्र ने बताया हुआ यह उपास्य का स्वरूप है उसी को मय के रूप में पकड़े रखो और वही अंत्य प्रत्यय उसको उपास्य के आकार का होगा तो उसको उपास्य स्वरूप की प्राप्ति होगी इसलिए उपासना का समान जातीय वह अंत्य प्रत्यय होने के कारण उपासना अपने स्वरूप से अलग किसी अंत्य प्रत्यय की अपेक्षा नहीं करेगी इसी का जहां आरंभ किया है अहंग्र उपासना का जब से तब से लेकर के जीवन पर्यंत अनुष्ठान करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं तो वही अंत्य प्रत्यय माना जाता है शरीर छोड़ते समय जो उपासना करते समय प्रारंभ किया वो शरीर छोड़ते समय भी बना रहे हैं सही है हाँ। तो प्रत्यय बना ठीक है ठीक है लेकिन ये जो है निधिध्यासन के समय आ, प्रयत्न से अहम वृत्ति बनेगी मृत्यु के समय भी ब्रह्म को विषय करने वाली वो अध्यास क्या न्यास को तथा आवानापादक आवरण को बाधित करने वाली नहीं होगी निधि ध्यान यदि परिपक्व नहीं हुआ है तो विपरीत भावना कहीं ना कहीं रहेगी कारक विपरीत भावना यदि कारक विपरीत भावना नहीं रहेगी प्रतिबंधक नहीं रहेगा वो भी तो साधन है ना साक्षात्कार के उत्पत्ति में प्रतिबंधक विपरीत भावना रूप दोष का निवर्तक साधन है उसके द्वारा निवर्त्य जो दोष है विपरीत भावना वह यदि अंतिम क्षण में भी निवृत्त हो गई तो प्रमा हो जाएगी उसे उससे अभाना पादक आवरण दूर होगा और ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नए नाम प्राप्त विमोहती के अनुसार अनुसार वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करेगा वो साक्षात्कार होगा उसे और यदि निधिध्यासन ही चल रहा है लेकिन विपरीत भावना कारक बनी रही तो वह कारक रूप जो विपरीत भावना है अंतिम क्षण में कोई ना कोई प्रतिबंध उपस्थित करेगी साक्षात्कार नहीं होने देगी तो बाद, बाधित नहीं होगा ज्ञान क्या अध्यास बाधित नहीं होगा अवाना पादक आवरण भी बना रहेगा तो उसे जन्मांतर लेना पड़ेगा वैराग्य होने के कारण तुरंत ही वो ये होगा और अल्प समय में जैसे बुद्ध को 40 दिन में ही निध्यासन से निवृत्त जो दोष था वह निवृत्त हुआ साक्षात्कार हुआ ऐसा जन्म होगा लेकिन विधेय मुक्ति को पाने के लिए तो शरीर में रहते रहते होना चाहिए बाध और अविद्या काम कर्म जो जन्मांतर के हेतु है इनकी इनका क्षय होना चाहिए नहीं तो फिर वे जन्मांतर के आरंभक बनेंगे तो इसलिए कहते हैं कि अस्तुदम अंत्य फलम विज्ञानम कर्म नाम इव अदृष्ट द्वारा उपास्ती तो ये जो अंत्य विज्ञान है अंतिम प्रत्यय वो कर्म कहा फल प्रदान करने के लिए जैसे अदृष्ट द्वारा बन रहा है अंत्य विज्ञान अंत्य प्रत्यय ऐसे उपासना में भी अदृष्ट द्वारक अंत्य प्रत्यय हो जाएगा और उसी अदृष्ट द्वारक अंत्य प्रत्यय को माध्यम बना करके उपासना अपना फल दे देगी तो आवृत्ति कहाँ सिद्ध हो रही है कुतः आमरणम आवृत्ति ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो इसका उत्तर दिया भाष्कर भगवान ने कि प्रत्यास्तु येते ते यानी ये जो अहंग्रह उपासना रूप चित्तवृत्तियाँ है ये स्वरूपानुवृत्ति मुक्त यानी मैं वैश्वानर हूँ इत्याकारक जो उपासना का स्वरूप है इस स्वरूप को छोड़ करके काल भावी भावना विज्ञानम किम अपेक्षित कौन सा भावना विज्ञान कौनसे भावना विज्ञान की अपेक्षा करेंगे का मतलब किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं करेंगे यही अंतिम प्रत्यय होना चाहिए जैसा वो अनुष्ठान कर बना रहा है साधना काल में वही वहां तक जाकर के स्थिर बने तस्मात ये प्रतिपत्तव्य फल भावनात्मका प्रत्यय आप्रायण काल भावी भावना विज्ञान अपेक्षेरन नहीं नहीं अच्छा हाँ वो अलग हो गया ठीक तस्मात् ये इसलिए तो उत्तर दिख रहा था तो हम तो रुक रहे थे आगे पीछे ऊपर नीचे की पंक्ति तो तस्मात ये प्रतिपत्तव्य फल भावनात्मक तो इससे निश्चित हुआ कि वो भावना विज्ञान उपासना का स्वरूप ही है उपासना से स्वरूप से अलग कोई अंत्य प्रत्यय नहीं बनता इसलिए ये उपासनाएं तो अपना फल देने के लिए मृत्यु पर्यंत उनका आवर्तन आवश्यक है थोड़ी टीका है टीका को देखिए उपासति प्रत्ययनाम धारावाहिकतया स्वरूपानिवृत्ति रेव अंतिम विज्ञानम उपासना रूप प्रत्ययों का फल देने के लिए अंत्य विज्ञान क्या होगा तो कहते ये अंत्य विज्ञान होगा कि धारावाहिक तया स्वरूप अनिवृत्ति तो जैसे गंगा प्रवाह चलता ही जा रहा है जब से गंगा जी पृथ्वी पर आई है तब से निरंतर है ऐसे उपासना शुरू की उपासक ने तो इस शरीर के उपासक शरीर के छूटने तक वो प्रवाह चलता रहे अदृष्ट फलक अहंग्रह उपासना का फल पाने के लिए बस उस प्रवाह की अनिवृत्ति यही अंत्य प्रत्यय है जो प्रारंभ हुआ प्रवाह है वह शरीर छूटने तक बना रहे बीच में खंडित ना हो यही अंत्य प्रत्यय है तो स्वरूप अनिवृत्तिरव अंत्यम विज्ञान न तो अदृष्ट द्वारक अन्य अपेक्षित दूसरा कोई उपासना के स्वरूप से अलग अदृष्ट से निष्पन्न होने वाला अंत्य विज्ञान उपासना के फल के लिए अपेक्षित नहीं है सर्व भावनाम, सर्व भावनाम भावनाम स्व समान जातीय द्वार अनपेक्षत प्रत्ययनाम प्रत्या अपेक्षा अयोगा तो सर्व सर्वभावान में भाव शब्द का अर्थ है पदार्थ लोक में ये देखा जाता है कि सभी पदार्थों को स्व समान जातीय ने अपने जैसे भिन्न पदार्थांतर की आवश्यकता नहीं होती प्रकाश को अपने से संबद्ध वस्तु को प्रकाशित करने के लिए प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं होती ऐसे प्रत्ययों को भी प्राप्त फल विषयक प्रत्यय आवर्तन यही तो उपासना है वो प्रत्यय रूप है उसे किसी अपने से अपने स्वरूप से भिन्न अंत्य प्रत्यय की जरूरत अपेक्षा नहीं होगी इसके लिए कहते हैं सर्वभावान एवं स्व-समान जातीय द्वारा द्वार अनपेक्षत प्रत्यानाम प्रत्यापेक्षा अपेक्षा अयोगात अपेक्षा अयोगात है अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है हाँ अयोगात निकलेगा अपेक्षा अयोगात का मतलब अपेक्षा नहीं है यह अर्थ निकालना है योग का अर्थ है संभव अयोगा असंभवात योगाद का अर्थ है तो प्रत्ययों को प्रत्यार की अपेक्षा संभव नहीं है यह अर्थ निकलना है तो कर्मण तो दृष्ट द्वार्य अंत्यधि फलत्व अनुपत् अदृष्ट द्वार कल्पना भाव तो कहते फिर कर्म में ऐसा क्यों हो रहा है अदृष्ट द्वारक अंत्य प्रत्यय माना जा रहा कहते इसलिए कि कर्म में तो अंत्य प्रत्यय का माध्यम कोई दृष्ट संभव नहीं है कर्म प्रत्यय रूप नहीं है इसलिए उसे विजातीय प्रत्यांतर की अपने से विजातीय प्रत्यंतर की फल देने के लिए अपेक्षा पड़ रही है और वह अदृष्ट द्वारक प्रत्यय बन रहा वह अगति गति दृष्ट द्वार स्वयं ही प्रत्येप उपासना होने से संभव है अब भाष्य में स भाष्यम है अस्मात् लोकात् अस्म इति प्रायण काले प्रत्यय आनृत्ति दर्शयति तो स यव अस् अस्मात् लोकात् प्रईति यह श्रुति वचन मृत्यु पर्यंत उपासना की अनुवृत्ति बता रहा है मृत्यु प्रारब्ध निर्धारित करने तक तो जैसे ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूटता है जिसको साक्षात्कार हुआ है उनका प्रारब्ध का तस्तावत चिरम यावन नहीं मोक्ष अथ संप्य के अनुसार प्रारब्ध का क्षय होते ही शरीर छूटेगा तो उस समय उनको कर्म की रील देखने के लिए वो कोरी होती है सारे संचित कर्म का तो दहा हुआ और क्रियामान कर्म का लेप नहीं हुआ और वासनाओं का भी ब्रह्मज्ञान ज्ञान समकाल में ही क्षय हुआ है वासनाक्षर तो दोनों भी बिल्कुल कोरी कापी रहती है और अविद्या भी नहीं रहती लेकिन अंतकरण जब तक है तब तक अहम वृत्ति रहेगी वो बाधित रूप से वो अहम वृत्ति किस को बनाएगी फिर और कुछ दिख ही नहीं रहा है तो उनका निश्चय जीवन में जीवित काल में जिसका था उसी को आलम्बन बनाएगी कोई वो फिल्म उनको देखने का निर्धारण करने का नहीं होता है वही एक वो देखता है ऐसे ही अहंग्रह उपासक भी शरीर छोड़ते समय भी क्या करेगा कि अपने उपास्य को ही मात्र मय के रूप में देखेगा और यही निश्चित करके वो मैं हूँ प्राण में विलीन होगा और प्राण फिर तेज में तेज वो परमात्मा के अधीन होगा और परमात्मा देखेंगे तो इसने तो वही इस उपास्य को ही मैं के रूप में पकड़ पकड़ा हुआ है तो उसको वही दिखाएंगे अलग दूसरा कोई दिखाएंगे नहीं और इनको तो जो कर्म निश्चित किए थे कर्मियों ने वो ईश्वर देखेंगे कि कौन सा कर्म किया है भोगने के लिए निश्चित भावी शरीर का प्रारम्भ वो वो फलोपभोग जहाँ हो सकता है ऐसे शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति उसमें भूत सूक्ष्मों में डालेंगे और उनके भूत सूक्ष्म में तो जैसा उन्होंने निश्चित किया है वही रहेगा अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है ईश्वर को ये वहाँ दोनों के इसमें थोड़ा अंतर हो जाएगा वो तो कर्म की रील देखेगा और ये तो खाली एक ही देखेगा वही वही तो मृत्यु पर्यंत आवृत्ति होती है ये ये श्रुति बता रही है यथा क्रतु ये यावत्त क्रतु में क्रतु शब्द का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार ध्यान यावत क्रतु एवं अस्मात्ति जब तक इस लोक से वह नहीं निकलता लोक है शरीर वर्तमान तब तक वह क्रतु यानी उपासना करता रहता है ध्यान करता रहता है लगाना। तो यावत क्रतुह अयम अस्मात् अस्मात्ति तो इस ल, इस शरीर सर, को छोड़कर के जाता है तब तक उसका वह अहम प्रत्यय चलता रहता है आगे है भाष्य में स्मृति बता रहे भाष्यकार भगवान तो स्मृति स्मृतिर यम्यम वापि स्मरन तम तमे वैति भाव त्यजत्यंते कले वरम तम तमेवती कौंतेज सदा तदावभावित तो प्रयाण काले मन साचेन च ये भी अंतिम समय तक उपासक की उपासना का अनुवर्तन होता है ये बताती है स्मृति और कर्म का भी और उपासक का भी उपासक का कर्तव्य श्रुति अंतिम समय में भी बताती है वो तो कह रहे हैं कि सो अंतवेलायाम वेलायाम ये तत्त स यानी उपासक अंतवेला है मृत्यु का समय और ये तत्म यानी इन तीन मंत्रों का जप करे मृत्यु के समय तो मृत्यु के समय यदि कुछ होना संभव नहीं होगा करना तो श्रुति असंभव बात का विधान नहीं करती है उपासक को कह रही है प्रतिपद्य विधि है करो क्या करो जब प्रति जप प्रतिपद्यता का अर्थ है जप जपेत ये तत्र यानी इन तीन मंत्रों का जप करे अर्थानुसंधान पूर्वक प्राण उपासक को कहा जा रहा है प्राण उपासक के प्रकरण के वो तीन मंत्र बताए जा रहे हैं टीका में उपा स का अर्थ करते सो अंत वेलायाम में सर्थ कर दिया उपासक त्रम यानी कौन हैं तो अक्षितम असी। अक्षितम असी असी का अर्थ है कि तुम अविनाशी हो अच्युतम असी का मतलब हमेशा स्वरूप में ही स्थित रहने वाले हो और प्राण संसितम असी सूक्ष्म हो इस प्रकार ये जो प्राण के स्वरूप का वर्णन करने वाले मंत्र हैं इन मंत्रों का प्राण उपासक मृत्यु के समय जप करें ये कहा जा रहा है इति मंत्र त्रय मरण कालेपि स्मरेत इसका अर्थ है कि मृत्यु तक ये अनुवृत्ति जाती है यहां तक साधन विषयक विचार इन आठ अधिकरणों में संपन्न हुआ अब ब्रह्म ज्ञान के फल के विषय में चर्चा आ रही है पूर्णमद पूर्णमकूर् पूर्ण मुदच्यते पूर्णम पूर्ण से पूर्णमाद पूर्णमेव